बृहदारण्यक उपनिषद शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय तीसरा ब्राह्मण दूसरा याज्ञवल्क आयुक्त भाग संवाद आख्यायिका का, का संबंध तो प्रसिद्ध है काल रूप और कर्मरूप मृत्यु से अतिमुक्ति की व्याख्या की गई किंतु जिससे अतिमुक्ति की व्याख्या की गई है वह मृत्यु क्या है वह मृत्यु स्वाभाविक अज्ञान जनित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 साध्य साधन रूप संसार से मोक्ष करना है इसलिए यहाँ से बंधरूप मृत्यु का स्वरूप बदलाया जाता है क्योंकि बद्ध को ही मुक्त करना होता है तथा जो अतिमुक्त का स्वरूप बदलाया गया है वहाँ भी वह मृत्यु रूप ग्रह और अतिग्रह से अतिमुक्त विशेष रूप से मुक्त नहीं है इस विषय में कहा भी है भूखी मृत्यु है यही मृत्यु है इत्यादि आदित्य अंतर्गत पुरुष को अंगीकार करके श्रुति कहती है एक ही मृत्यु बहुत प्रकार की है के को प्राप्त हुआ पुरुष मृत्यु की प्राप्ति से अतिमुक्त हो जाता है ऐसा कहा जाता है वहां के ग्रह और, <|hi|> और ज्योतिरूप आदित्य है मन ही ग्रह है वह कामरूप अतिग्राह से ग्रहित है ऐसा श्रुति कहेगी भी तथा प्राण ही ग्रह है वह अपान रूप अतिग्राह से ग्रहित है और वाक ही ग्रह है वह, ग्रह ग्रह है। ग्रह है। वह नाम रूप अतिग्रह से ग्रहित है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 अतः वह उस उत्कृष्ट फल को त्यागने के लिए ही प्राप्त करता है तो इसलिए बीच में जो मुक्ति बदलाई जाती है वह अपेक्षिकी और गौणी ही है इस प्रकार यह सब कल्पनाएं बृहदारण्य से बाहर की ही है पूर्व पक्ष किन्तु सबकी एकता तो मोक्ष ही है क्योंकि इसलिए वह सर्व हो गया ऐसी श्रुति है सिद्धांति ठीक है यह तो का विषय है परंतु ग्राम की इच्छा वाला पशुओं की इच्छा वाला करें इत्यादि का तात्पर्य नहीं हो सकता यदि इनका तात्पर्य अद्वत में ही हो तो इनका ग्राम पशु अथवा स्वर्ग आदि के लिए होना संभव नहीं है और इनसे ग्राम पशु और स्वर्ग आदि का ग्रहण भी नहीं होना चाहिए परंतु कर्मफल वैचित्र रूप विशेषो का ग्रहण होता ही है यदि वैदिक कर्म मोक्षार्थ ही होते तो संसार ही नहीं रह सकता था यद्यपि है तो भी उसके पीछे निष्पन्न पदार्थों का स्वभाव ही संसार है। जिस प्रकार की प्रकाश रूप के लिए होने पर भी उससे वहां रखे हुए सभी पदार्थ प्रकाशित होते ही है अतः कर्म के मोक्षार्थक होने पर संसार ही नहीं रह सकता ऐसी शंका नहीं उठानी चाहिए सिद्धांति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 सिद्धांति यह बात ऐसी नहीं है क्योंकि ऐसा होना वाक्य का धर्म नहीं हो सकता एक ही वाक्य का अर्थ प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का साधन हो यह नहीं जाना जा सकता नाली निकालने और प्रकाश करने में आदि में तो यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है और ऐसा जो कहा जाता है कि इस अर्थ में विद्यांश अविद्यांश इत्यादि मंत्र देखे गए हैं सो पहले तो यह विषय ही किसी भी प्रमाण से अवगत होने वाला नहीं है मंत्र भी भी क्या इसी अर्थ में अर्थ में में है है? है। अथवा किसी अन्य यह बात भी ही अतः ग्रहा रूप मृत्यु बंधन है उससे मुक्त होने का उपाय बतलाना है इसलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है जैसे जागृत स्वप्न आदि दो विषयों की संधि में स्थित होना असंभव है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 उसके द्वारा ग्रह और अतिग्रह से उसकी मुक्ति नहीं होती बंधन का ज्ञान होने पर ही उसमें बंधे हुए पुरुष का उससे मुक्त होने के लिए यत्न करना आवश्यक होता है अतः मोक्ष के लिए ही इसका आरंभ हुआ है ग्रह और अतिग्रह की संख्या एवं स्वरूप श्लोक पहला फिर उस याज्ञ बल्क से जारत्कार व अर्थभाग ने पूछा वह बोला यज्ञ बल्का ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने हैं याज्ञ बल्का आठ ग्रह और आठ अतिग्रह है आर्तभाग वे जो आठ ग्रह और आठ अतिग्रह ग्रह है वे कौन से हैं? है भाषा है इसमें ह शब्द इतिहास को सूचित करने के लिए है अनंतर, यानी अश्वल के चुप होने जाने पर उस प्रकृत या बल्क्य से जो जरत्कार वाला था उस जारत्कार अर्थभाग रतभाग के पुत्र ने पूछा वह अपने अभिमुख करने के लिए बोला हे याज्ञ कितने ग्रह है और कितने अति है यह प्रश्न पहले ही के समान है इसमें इति शब्द वाक्य की समाप्ति सूचित करने के लिए है यह प्रश्न सम्यक प्रकार से जाने हुए ग्रह और अतिग्रहों के विषय में है अथवा न जाने हुए विषयों विषय विशे में। यदि ग्रह और अतिग्रह सम्यक प्रकार से ज्ञात हो तो उनमें रहने वाला गुण जो संख्या है वह भी ज्ञात ही रहेगा उस अवस्था में ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने हैं ऐसा संख्या विषय प्रश्न उपन्न नहीं होगा और यदि उन्हें अज्ञात माना जाए तो संख्या विषयक प्रश्न होगा ऐसी दशा में का होता है उन्ही के विशेष रूप जानने के लिए ऐसा प्रश्न हुआ करता है जिस प्रकार ये ब्राह्मण कठशाखा और कला शाखा के है ऐसा सामान्य ज्ञान होने पर यह प्रश्न हो सकता है कि इनमें कठशाखा के कौन से है और कलाप के कौन से हैं? किंतु यहाँ ग्रह और अतिग्रह नाम वाले कोई पदार्थ लोक में प्रसिद्ध नहीं है जिससे कि उनके विशेष ज्ञान के लिए प्रश्न किया जाए ग्रहित ग्रह की ही होती है और वहां वह मुक्ति है वह अतिमुक्ति है इस प्रकार दो बार कहा है इससे ग्रह और अतिग्रह दोनों की ही प्राप्ति होती है शंका किंतु यहाँ तो वाक चक्षु प्राण और मन इन चार ग्रह और अतिग्रहों का ज्ञान है ही अतः सम्यक प्रकार से ज्ञान होने के कारण उस उनके विषय में वे कितने हैं ऐसा प्रश्न होना उपपन्न नहीं है समाधान ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहां ऐसा निश्चय नहीं किया गया अर्थात तो वहां यह बतलाना अभिष्ट नहीं है कि वे चार ही हैं। यहां तो ग्रह अतिग्रह दर्शन में उनका आठ होना यह गुण बतलाना अभिष्ट है इसलिए वे कितने हैं ऐसा प्रश्न बन ही सकता है पूर्व ब्राह्मण वाक्य से ज्ञ बल केहते हैं आठ ग्रह है और हैं। आठ अतिग्रह है तब अर्थभाग पूछता है वे जो आठ ग्रह बतलाए गए सो नियम से जिन्हें ग्रहण करना चाहिए ग्रहणादि इंद्रियों का ग्रहत्व और गंधादि विषयों का अतिग्रहत्व ग्रहत्व निरूपण इस पर कहते है श्लोक दूसरा प्राण ही ग्रह है वह अपान रूप अतिग्रह से गृहित है क्योंकि प्राण अपान से ही गंध को सूंगता है प्राण ही ग्रह है प्राण शब्द से यहाँ ग्राणेंद्रिय कही गई है क्योंकि उसी का प्रकरण है वह वायु के सहित है अपान से अर्थात गंध से अपान गंध का साथी है इसलिए अपान को गंध कहा गया है क्योंकि संपूर्ण लोक अपान द्वारा लाए गए गंध को ही ग्रहण इंद्रिय द्वारा सूंघता है इसी से यह कहा जाता है कि प्राणी अपान से ही गंधों को सूंघता है श्लोक तीन से नौ तक वाक है वह वा नाम रूप अतिग्रह से ग्रहित है क्योंकि प्राणी वाक से ही नामों का उच्चारण करता है जिह्वाही ग्रह है वह रस रूप अतिग्रह से ग्रहित है क्योंकि प्राणी जिह्वा से ही रसों को विशेष रूप से जानता है चक्षु ग्रह है वह रूप अतिग्रह से ग्रहित है क्योंकि प्राणी चक्षु से ही रूपों को देखता है श्रोत्र ही ग्रह है वह शब्द रूप अतिग्रह से ग्रहित है क्योंकि प्राणी श्रोत्र से ही शब्दों को सुनता है मन ही ग्रह है वह कामरूप अतिग्रह से ग्रहित है क्योंकि प्राणी मन से ही कामों की कामना करता है हस्त ही ग्रह है वे कर्मरूप अतिग्रह से ग्रहित है क्योंकि प्राणी हस्त से ही कर्म करता है त्वचा ही ग्रह है वह स्पर्श रूप अतिग्रह से ग्रहित है क्योंकि प्राणी त्वचा से ही स्पर्श को जानता है इस प्रकार ये आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह हैं। वह शर्त है क्योंकि असत्य अनुत असभ्य एवं विभत्सादि वचनों में प्रवृत्ता आसक्ति की विषय विषयभूता अध्यात्म परिचिन्ना वाक् से ही ग्रहित होकर लोग भूला हुआ है इसलिए वाक्य है वह वा नाम रूप अतिग्रह से ग्रहित है वह वा वाक्सजक ग्रह नाम अर्थात वक्तव्य विषय रूप अतिग्रह से ग्रहित है अतिग्रहण के स्थान में अतिग्रहेण ऐसा दीर्घ प्रयोग वैदिक प्रक्रिया के अनुसार है वाक वक्तव्य विषय के ही लिए होती है उस वक्तव्य अर्थ से उसी के लिए प्रयुक्त होने वाली वाक उसी के वशीभूत है अतः उस कार्य को किए बिना उसकी मुक्ति नहीं है इसी से यह कहा जाता है कि वाक नाम रूप अतिग्रह से ग्रहित है क्योंकि वक्तव्य की आसक्ति से प्रवृत्त होने पर वह समस्त अनर्थों से युक्त होती है शेष मंत्रों का अर्थ इसी के समान है इस प्रकार ये त्वक पर्यंत आठ ग्रह है और स्पर्श पर्यत आठ अतिग्रह है सर्वभक्षक मृत्यु किसका खाद्य है ग्रह और अतिग्रहों का उपसंहार हो जाने पर अर्थभाग फिर कहता है श्लोक दसवा बल के ऐसा अर्थभाग ने कहा यह जो कुछ है सब मृत्यु का खाद्य है सो वह देवता कौन है जिसका खाद्य मृत्यु है इस पर याज्ञवल्क कहते हैं अग्नि ही मृत्यु है वह जल का खाद्य है इस प्रकार के ज्ञान से पुनर्मृत्यु का पराजय होता है के ऐसा कहा। वह जो कुछ है सब मृत्यु का खाद्य है यह जितना व्याकृत जगह है सब मृत्यु का खाद्य है क्योंकि ग्रहाति ग्रह रूप मृत्यु से ग्रस्त होकर सब उत्पन्न होता है और नाश को प्राप्त होता है अतः वह देवता कौन है जिसका मृत्यु भी खाद्य है जैसा की मृत्यु जिसका जिसके लिए साग है इस श्रुति से कहा गया है यहाँ प्रश्नकरता का यह अभिप्राय क्योंकि मोक्ष तो ग्रहा तो रूप मृत्यु तो गरहा का नाश होने पर ही होगा अतः हाँ यदि कोई मृत्यु का भी मृत्यु होगा तभी ग्रहा मृत्यु का विनाश होगा इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन समझ कर पूछता है कि वह कौन देवता है सिद्धांति मृत्यु का मृत्यु तो है पूर्व तब तो अनवस्था दोष होगा क्योंकि फिर उसका भी कोई अन्य मृत्यु हो सकता है सिद्धांति अनवस्था दोष नहीं होगा क्योंकि जो सबका मृत्यु है उसके लिए किसी दूसरे मृत्यु का होना संभव नहीं है पूर्व किंतु यह कैसे जाना जाता है कि मृत्यु का मृत्यु भी है सिद्धांति क्योंकि ऐसा देखा गया है सबका नाश करने वाला होने से अग्नि मृत्यु रूप देखा गया है उसे जल भक्षण कर जाता है अतः वह अग्नि जल का खाद्य है अतः यह समझ लो कि मृत्यु का मृत्यु भी है उस मृत्यु के मृत्यु द्वारा संपूर्ण समुदाय भक्षण कर लिया जाता है उस बंधन को नष्ट कर देने पर अर्थात मृत्यु द्वारा उसका भक्षण कर लिए जाने पर संसार से मोक्ष होना संभव है बंधन ग्रहाति ग्रह रूप कहा गया है और उससे मोक्ष होना भी संभव है यह बात सिद्ध कर दी गई है अतः उस बंधन की निवृत्ति के लिए पुरुष का श्रमणादि रूप प्रयत्न सफल होता है, अतः ज्ञान के द्वारा पुरुष को जीत लेता है। के देहावसान का क्रम श्लोक ग्यारहवा हे यज्ञवल्क ऐसा अर्थभाग ने कहा जिस समय यह मनुष्य मरता है उस समय इसके प्राणों का उत्क्रमण होता है या नहीं, नहीं, नहीं ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा वे यहां ही लीन हो जाते हैं, वह फूल जाता है अर्थात वायु को भीतर खींचता है और वायु से पूर्ण हुआ ही मृत होकर पड़ा रहता है। परमार्थ दर्शन रूप के द्वारा मृत्यु के भक्षण कर लिए जाने पर जो यह मुक्त हुआ विद्वान है वह जब जिस समय मरता है उस समय इस मरने वाले ब्रह्मविद्ता से प्राण वाघादि ग्रह और अतिग्रह जो वासना रूप और भीतर स्थित रहकर प्रेरणा करने वाले है उत्क्रमण करते हैं या नहीं या ने कहा नहीं वे उत्क्रमण नहीं करते वे यही इस परमाते हैं विस्तृष्ट यानी लीन हो जाते हैं जैसे कि समुद्र में तरंगे इसी प्रकार ऐसे ही इस सर्वद्रष्टा की यह सोलह कलाए पुरुषायण है अर्थात वे पुरुष को प्राप्त होकर अस्त हो जाती है यह अन्य श्रुति भी कला शब्द वाच्य प्राणों का परमात्मा में लय दिखलाती है इस प्रकार यह दिखलाया गया कि वे प्राण परमात्मा के साथ अभेद को प्राप्त हो जाते हैं। तो मरता, है। है। मरता तो है क्योंकि वह उच्छूर्ण भाव को प्राप्त होता है अर्थात फूल जाता है वह धोकनी के समान शरीर को बाह्यवायु से भरता है और इस प्रकार भरकर मरा हुआ निश निश्चे पड़ा रहता है इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि बंधन का नाश हो जाने पर मुक्त पुरुष का कहीं गमन नहीं होता तो क्या मुक्त पुरुष केवल प्राणों का ही लय होता है अथवा उसके सब प्रयोजकों का भी यदि कहे कि प्राण ही लीन होते हैं उसके सभी प्रयोजक लीन नहीं होते तो प्रयोजकों के विद्यमान रहते हुए पुनः प्राणों की प्राप्ति का प्रसंग हो जाएगा और यदि काम सभी का लय माना जाए तो ही उसका मोक्ष होना बन सकता है इस बात को स्पष्ट करने के लिए आगे का प्रश्न है श्लोक बारहवा हे यज्ञवल्क ऐसा अर्थभाग ने कहा जिस समय यह पुरुष मरता है उस समय इसे क्या नहीं छोड़ता नाम नहीं छोड़ता, नाम अनंत ही है विश्वेदेव देव भी अनंत ही है इस अनंत दर्शन के द्वारा वह अनंत लोगों को ही जीत लेता है यज्ञवल्क ऐसा अर्थभाग ने कहा जिस समय यह पुरुष मर जाता है इसे ज्ञान नहीं या यज्ञवल्क्य ने नाम ऐसे कहा यह है कि सब कुछ लीन हो जाता है किंतु आकृति से संबंध होने के कारण के नाम ही लीन नहीं होता नाम का अनंतत्व है उस अनंतत्व के अधिकारी विश्व देव भी अनंत ही है अतः इस दर्शन से वह अनंत लोक को ही जीत लेता है अर्थात नाम के अनंतत्व के अधिकारी विश्व देवों को आत्मभाव से प्राप्त होकर अनंत दर्शन के द्वारा वह अनंत लोक को ही जीत लेता है इंद्रिय देवताओं के हो जाने पर की स्थिति का विचार। जो मृत्यु रूप बंधन है, उसका वर्णन किया गया उस मृत्यु के मृत्यु की भी सत्ता होने के कारण उससे मोक्ष होना संभव है वह मोक्ष दीपक के शांत हो जाने के समान ग्रहाति ग्रह रूपों का यही प्रलय हो जाना है वह जो ग्रहा सज मृत्यु रूप बंधन है उसका जो प्रयोजक है उसके स्वरूप का निश्चय करने के लिए प्रयोजकों के सहित ग्रहा ग्रह का नाश हो जाने पर भी विद्वान मुक्त नहीं होता स्वात्मा से उत्पन्न उषर स्थानीय अविद्या के द्वारा परमात्मा से परिच्छि तथा भोज्य जगत से व्यावृत्त वह विद्वान काम और कर्मों का उच्छेद हो जाने से अंतरालावस्था में रहता है। दर्शन के द्वारा उसकी द्वैत दृष्टि को निवृत्त करना है इसलिए आगे परमात्मा दर्शन का आरंभ करना चाहिए इस प्रकार वे अपवर्ग अंतरालावस्था की कल्पना करके आगे के ग्रंथ का संबंध लगाते हैं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 मनोरथ मात्रा से भी इस बात का उपपादन नहीं किया जा सकता और यदि ऐसी कल्पना की जाए कि भोज्य वर्ग से व्यावृत्त विद्या मात्रावशिष्ट जीवित पुरुष ही विद्या का अधिकारी है तो यह बतलाना चाहिए कि वह किस कारण से भोज्य वर्ग से व्यावृत्त होता है यदि यह कहा जाए कि इसका कारण समस्त द्वैत द्वैतिक्वैतिकूप द्वैत एकत्व रूप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 क्योंकि जो गति का साधन होता है वही गति की निवृत निवर्त्त, निवृत्ति का भी साधन नहीं होता यदि कहो कि वह मरकर हिरण्य को प्राप्त होने के पश्चात लीन प्राण और नाममात्रा वशिष्ट होकर परमात्म ज्ञान का अधिकारी होता है तो हम लोगों के लिए तो परमात्म ज्ञान का उपदेश व्यर्थ ही होगा किंतु तद्यो यो देवान इत्यादि श्रुति के द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश सभी के पुरुषार्थ साधन के लिए किया गया है अतः यह कल्पना अत्यंत निकृष्ट और शास्त्र विरुद्ध ही है अब हम प्रकृति विषय का अनुसरण करेंगे यह निश्चय करने के लिए कि वह ग्रहातिग्रह रूप बंधन किसका किसकी प्रेरणा से प्राप्त हुआ है श्रुति कहती है श्लोक तेरह हुआ हे यज्ञवल्क ऐसा अर्थभाग ने कहा जिस समय इस मृत पुरुष की वाक अग्नि में लीन हो जाती है तथा प्राणवायु में चक्षु आदित्य में मनचंद्रमा में श्रोत्र दिशा में शरीर पृथ्वी में हृदय हृदया है तथा लोहित और वीर्य जल में स्थापित हो जाते हैं उस समय यह पुरुष कहाँ रहता है यज्ञवल्क हे प्रियदर्शन अर्थभाग तू मुझे अपना हाथ पकड़ा हम दोनों ही इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे यह प्रश्न जनसमुदाय में होने योग्य नहीं है तब उन दोनों ने उठकर एकांत में विचार किया उन्होंने जो कुछ कहा वह कर्म ही था, था जिसकी प्रशंसा की वह कर्म की ही प्रशंसा की वह यह कि पुरुष पुण्य कर्म से पुण्यवान होता है और पाप कर्म से पापी होता है इसके पीछे जारत कारव व चुप हो गया भाष्यर्थ जिस समय इस सम्यक ज्ञानहीन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 केश वनस्पति में विलुप्त हो जाते हैं और लोहित तथा शुक्र जल में स्थापित हो जाते हैं निधियते यह लोहित और शुक्र के को सूचित करने वाला है क्योंकि जो वस्तु कहीं स्थापित होती या रखी जाती है उसको पुनः ग्रहण किया जा सकता है यहाँ वाघ शब्दों से सर्वत्र देवता ही ग्रहण किए जाते हैं मोक्ष होने से पूर्व इंद्रियो का उच्छेद नहीं होता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 और जिसकी प्रेरणा से ग्रहा रूप बंधन प्राप्त होता है वह आश्रय क्या है ऐसा प्रश्न है ऐसे अनेकों आश्रय स्थानों की कल्पना की है इसलिए अनेक विरोधों का स्थान होने के कारण केवल जल्प न्याय से वस्तु का निर्णय नहीं हो सकता इस विषय में यदि तुम वस्तु का निर्णय सुनना चाहते हो तो हे प्रियदर्शन अर्थभाग तुम मुझे अपना हाथ पकड़ाओ तुम्हारे प्रश्न का जो ज्ञातव्य है उसे हम दोनों ही मिलकर निरूपण करेंगे क्यों? क्योंकि हम दोनों इस वस्तु का जनसमुदाय में नहीं कर सकते इत्यादि श्रुति का वचन है उन याज्ञवल्क और आर्तभाग ने एकांत में जाकर क्या किया सो बतलाया जाता है उन्होंने जन समुदाय युक्त स्थान से निकल कर परस्पर विचार किया पहले लौकिकवादियों के पक्षों में से एक, -एक को लेकर मीमांसा की इस प्रकार मीमांसा कर समस्त पूर्व पक्षों का निराकरण कर उन्होंने जो कहा, सो सुनो, वहां उन्होंने पुनः पुनः कर्म को ही आश्रय देह और इंद्रियों के ग्रहण का हेतु बतलाया इतना ही नहीं अभी तो स्वीकार किए हुए काल कर्म दैव ईश्वर आदि हेतुओं में भी उन्होंने जो प्रशंसक प्रशंसा की वह कर्म की ही की क्योंकि पुनः पुनः यह निश्चय किया गया है कि ग्रहा दी रूप कार्य है कि का ग्रहण कर्मजनित इसलिए पुरुष शास्त्रविद कर्म से युक्त होता है और उससे विपरीत पाप कर्म से पाप युक्त होता है इस प्रकार याज्ञवल्क द्वारा प्रश्नों का निर्णय हो जाने पर याज्ञवल्क को वाद के द्वारा स्वसिद्धांत से विचरित करना अशक्य समझकर जारतकार व अर्थभाग चुप हो गया दूसरा अर्थभाग ब्राह्मण समाप्त तृतीय ब्राह्मण याज्ञवल्य भुज्जु समाद <coughs> बंधन बंधन का वर्णन किया गया जिससे से मुक्त हुआ, मुक्त हुआ पुरुष हो जाता है और जिससे बंधा होने पर वह संसार को प्राप्त होता है वही मृत्यु है उसके मुक्त उससे मुक्त होना संभव है क्योंकि उस मृत्यु का मृत्यु भी है और जो मुक्त है उसका कहीं गमन नहीं होता क्योंकि वह तो प्रदीप निर्माण के समान सबका उच्छेद होकर केवल नाममात्र अवशिष्ट रह जाता है ऐसा निश्चय किया जा चुका है संसार बंधन को प्राप्त और और मुक्त होते हुए देह और इंद्रियों का अपने कारण से संसर्ग होना समान होने पर भी मुक्त पुरुष को उनका पुनः सर्वथा अग्रहण होता है और जिसकी प्रेरणा से संसार में आने वाले पुरुषों को उसका पुनर्ग्रहण होता है वह कर्म है ऐसा विचार पूर्वक निर्णय किया गया है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 पुनः जन्म और मरण को प्राप्त होता हुआ पुरुष दुख अनुभव करता है यह बात मार्ग के समान समस्त उसी में आदर करती है पुण्यकर्म ही समस्त पुरुषार्थों का साधक है ऐसा समस्त श्रुति शु, स्मृतियों का सिद्धांत है अतः पुरुषार्थ होने के कारण मोक्ष का भी उस पुण्यकर्म के साध्य होना प्राप्त होता है जितनी जितनी पुण्य की उत्कृष्टता होती है उतनी उतनी ही फल की उत्कृष्टता प्राप्त होती है इसलिए ऐसी आशंका हो सकती है कि उत्तम पुण्य प्राप्त होगा सो इसकी निवृत्ति करनी चाहिए। ज्ञान सहित कर्म की तो इतने संसार मात्र ही गति है क्योंकि कर्म और उसके फल के आश्रय व्याकृत नाम रूप ही है जो जिसका कार्य नहीं है उस नित अव्याकृत धर्म नाम रूप रहित क्रियाकारक फल स्वभावहीन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 और इनमें से ही किसी एक पदार्थ का नाम मोक्ष है नहीं वह तो केवल विद्या से ही व्यवधान युक्त है ऐसा हम कह चुके हैं ठीक है, केवल कर्म का ऐसा ही स्वभाव रहे, किंतु जो सहित और फशा से रहित है उसका दूसरा स्वभाव है यह बात देखी गई है कि जो अन्य शक्ति वाले माने गए है विष एवं दधि आदि पदार्थों का विद्या मंत्र एवं चर् से संयुक्त होने पर अन्य विषय में सामर्थ्य हो जाता है इसी प्रकार विद्या सहित कर्म का भी अन्य स्वभाव हो सकता है ऐसा माना जाए तो सिद्धांती ऐसा नहीं हो सकता है न अनुमान है न उपमान है न अर्थापत्ति है और न शब्द प्रमाण पूर्व पक्षा किन्तु नित्य और निष्काम कर्मो का मोक्ष के सिवा कोई अन्य फल न होने पर किसी अन्य कारण से इनकी विधि की उपपत्ति न होना ही इसमें अर्थापत्ति प्रमाण है तात्पर्य है कि नित्य क्रमों का विश्वजीत न्याय से तो कोई फल कल्पना किया नहीं जाता और उनका कोई श्रुति फल भी नहीं है तथा उनकी विधि है ही इसलिए परिशेषतः मोक्ष ही उनका फल है ऐसा जाना जाता है नहीं तो पुरुषों की उनमें प्रवृत्ति ही नहीं होगी सिद्धांति तब तो यहाँ भी विश्वजीत न्याय ही आ जाता है क्योंकि मोक्षरोग फल की कल्पना की गई है मोक्ष अथवा किसी अन्य फल की कल्पना न करने पर पुरुषों की प्रवृत्ति नहीं होगी इसी से विश्वजीत याग के स्वर्ग रूप फल के समान यहाँ श्रुतार्थापत्ति से मोक्षरूप फल की कल्पना की जाती है किंतु ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जाता है कि यह विश्वजीत न्याय नहीं है फल की कल्पना भी की जाती है और विश्वजीत न्याय भी नहीं है यह कथन तो विरुद्ध है यदि कहो कि मोक्ष तो किसी का फल ही नहीं है तो यह भी ठीक नहीं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 इनमें से किसी भी प्रकार के अज्ञान के साथ विरोध नहीं है यदि कहो कि कर्मों का अज्ञान निवर्तकत्व यह फल है ऐसी कल्पना कर लेनी चाहिए तो ठीक नहीं क्योंकि ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति जब साक्षात अनुभव होती है तो फल के रूप में निवृत्ति की कल्पना करने उपयुक्त उपयुक्त नहीं है इसी प्रकार अज्ञान निवृत्ति भी नित्य कर्मों का कार्य एवं अदृष्टफल है ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती ज्ञान से कर्मों का विरोध है यह तो हम अनेकों बार कह चुके हैं जो ज्ञान कर्मो से अविरुद्ध है वह तो विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है इस श्रुति के अनुसार देवलोक की प्राप्ति का कारण है ऐसा पहले बतलाया गया है कर्मो की की। के फल की कल्पना करनी ही है तो जो कर्मों से विद्ध स्वभाव वाला है जो द्रव्य गुण और कर्मों का कार्य ही नहीं हो सकता तथा जिसमें कर्म का सामर्थ्य ही नहीं देखा गया क्या उसकी कल्पना करनी चाहिए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 ये कर्मों के फल रूप से कल्पना नहीं किए जा सकते क्योंकि कर्म और अज्ञान का अविरोध है और उत्पत्ति आदि में उनका सामर्थ्य देखा गया है वे उनके विषय हैं, पूर्व पक्ष न्याय से मोक्ष को ही नित्य कर्मों का फल मानना चाहिए ऐसा कहे तो तात्पर्य है कि सब कुछ समस्त कर्मों का ही फल है नित्य कर्मों के सिवा अन्य जितने कर्म है उनके फलों से भिन्न कोई और ऐसी वस्तु नहीं है जो नित्य कर्मों के फल रूप से कल्पना किए जाने योग्य हो ऐसा तो केवल मोक्ष ही अवशिष्ट रहता है अतः का वही उसका फल है, इसलिए उसकी उसके रूप से कल्पना करनी चाहिए यदि ऐसा माने तो सिद्धांति यह ठीक नहीं है क्योंकि कर्मफल की व्यक्तियां तो अनंत हैं, इसलिए उनमें पारिशिष्य न्याय लगाना उचित नहीं है पुरुष की इच्छा के विषय भूत की एकता का किसी भी असर्वज्ञ जीव ने निश्चय नहीं किया क्योंकि उनके साधन अथवा पुरुष की इच्छाओं के देशकाल और निमित्त नियत नहीं है कारण वे पुरुष की इच्छा के विषय और उनके साधन पुरुष के इष्ट फलों द्वारा प्रेरित है अतः प्रत्येक प्राणी की इच्छाओं में उचित्रता रहने के कारण उनके साधन और फलों की अनंतता की भी सिद्धि होती है उनकी अनंतता होने के कारण पुरुषों को उनकी एकता का ज्ञान होना असंभव है साधन और फलों की यत्ता का न होने पर मोक्ष की की की कैसे सिद्ध हो सकती है? की की तो सिद्ध हो हो सकती सकती है? है। कर्मफलों जाति तो ही इच्छा के विषय और उनके साधन अनंत होने पर भी उन सब में कर्मफल जातित्व तो समान ही है किंतु मोक्ष कर्मफल है नहीं अतः वही अवशिष्ट होना चाहिए इसलिए परिशेषता उसी को नित्य कर्मों का फल कल्पना करना उचित है यदि ऐसा माने तो सिद्धांती ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि यदि उसे भी नित्य कर्मों का फल माना जाएगा तो उसमें भी कर्म फल से सजातीयता की उत्पत्ति होने से परिशेष की उपपत्ति नहीं हो सकेगी इससे भिन्न प्रकार से भी नित्य कर्मों के फल की उपपत्ति हो सकती है इसलिए वही यह श्रुतार्थापत्ति क्षीर्ण हो जाती है यह है कि उत्पत्ति, विकार और संस्कारों में से कोई भी नित्य कर्मों का फल हो सकता है इसलिए उन्हीं में यह क्षीर्ण हो जाती है पूरा पक्ष यदि ऐसा माने कि मोक्ष भी इन चारों में से ही कोई एक है तो सिद्धांति नहीं वह नित्य है इसलिए उत्पाद्य नहीं हो सकता और इसी कारण विकार्य भी नहीं हो सकता और इसी कारण से तथा साधनात्मक द्रव्य न होने से संस्कार्य भी नहीं हो सकता क्योंकि संस्कार साधनात्मक द्रव्य का ही होता है जैसे प्रोक्षणादि से पात्र और घृत आदि मोक्ष न तो संस्कृत किया जाने वाला है और न यूपादि के समान संस्कार द्वारा निष्पन्न होने वाला है परिशेषतः आप्य हो सकता है सो आत्मा का स्वभाव और एकमात्र एक होने के कारण आप्य भी नहीं है पूर्व किंतु किन्तु नित्यकर्म अन्य कर्मों से विलक्षण है इसलिए उनका फल भी विलक्षण ही होना चाहिए सिद्धांति नहीं कर्मत्व में तो वे समान लक्षण वाले हैं, फिर उसका फल भी अन्य कर्मफलों के समान लक्षणों वाला ही क्यों ना होगा पूर्व पक्ष यदि कहे अन्य कर्मों से निमित्त में होने के कारण तो तो होनी ही चाहिए, तो सिद्धांती नहीं, क्योंकि शामवती आदि इष्टियों से इसकी समानता है। जिस प्रकार गृह दहादि निमित्त होने पर शामवती आदि इष्टियों का विधान है और जैसे भिन्ने जुहोती स्कने जुहोती इत्यादि विधियों में भेदन और स्कंदन के रूप से इसी प्रकार नित्य कर्मों का फल भी मोक्ष नहीं हो सकता प्रकाश सबके लिए रूपदर्शन का साधन है तथापि उल्लू आदि को प्रकाश से रूप की उपलब्धि नहीं होती इस प्रकार उल्लु की दृष्टि में अन्य जीवों की दृष्टि से विलक्षणता होने से भी उसका विषय रसादी नहीं कल्पना किया जाता क्योंकि रसादी विषयों में नेत्र कल्पना करनी चाहिए सर्वथा विपरीत कल्पना करनी उचित नहीं है और ऐसा जो कहा कि विद्या मंत्र एवं चक्रादि युक्त विषय और दधि आदि के समान नित्यकर्मा किसी अन्य कर, कार्य का आरंभ करते हैं सो वे भले ही किसी विशिष्ट कार्य का आरंभ करें वह इष्ट होने के कारण उससे हमारा कोई विरोध नहीं है फलाशा रहित विद्या संयुक्त कर्म के विशिष्ट कार्यांतर आरंभ करने में हमारा कोई विरोध नहीं है क्योंकि देवया जी से आत्मीया जी श्रेष्ठ है तथा जो भी विद्या से करता है वह बलवत्तर होता है इत्यादि वाक्यों में देवयाजी और आत्मयाजियों में आत्मीया विशेष सुना गया है मनुजी ने जो समम पश्चिन्न आत्मयाजी इत्यादि वाक्य में आत्मयाजी शब्द का परमात्म दर्शन के विषय में प्रयोग किया है से इस, इसका प्रयोग हो सकता है इसके द्वारा मेरा यह अंग संस्कारयुक्त होता है इस श्रुति के अनुसार आत्मयाजी आत्मा के संसार संस्कार के लिए नित्य कर्मों का अनुष्ठान करता है तथा तो गर्भ संबंधी होमो से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 समदर्शन करने वाला पुरुष स्वराज्य प्राप्त कर लेता है यह आत्मयाजी शब्द का प्रयोग तो ज्ञानयुक्त नित्यकर्मो को ज्ञानपत्ति की साधनता प्रदर्शित करने के लिए भू भूतपूर्व गति से किया जाता है इसके सिवा दूसरी बात यह भी है कि ब्रह्मा विश्व प्रजापति धर्म महत्व और व्यक्तत्व इन्हें विचारवान पुरुष उत्तम सात्विकी की सात्विक की गति बतलाते हैं तथा तो पांच भूतों में लीन हो जाता है यह स्मृति देव देवसार से भूतों में लय होने को पृथक दिखलाती है जो लोग यहाँ भूतान्यप्यति के स्थान में भूतान्यति भूतों को पार कर जाता है ऐसा पाठ करते हैं उनकी बुद्धि ही देव के विषय में संकुचित है अतः तो उनका कोई दोष नहीं है ब्रह्मलोक लोक पर्यंत कर्म विपाक जिसका विषय है तथा तो उससे भिन्न जो आत्मज्ञान है वह प्रयोजन है ऐसे इस अध्याय को अर्थवाद भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कर्मकांड और उपनिषद इन दोनों से इसकी कर्म देखी जाती है तथा विहित कर्मों के न करने और प्रतिषिध के करने का फल स्थावर एवं श्वान सुकरोनियों की प्राप्ति देखा जाता है और उन्हें वमन भक्षण करने वाले आदि प्रेत होते भी देखा जाता है और श्रुति द्वारा जो विहित एवं कर्म है, उनके सिवा दूसरे अथवा प्रतिशि कर्मों का किसी को भी ज्ञान नहीं हो सकता जिनके करने करने और करने से प्रत्यक्ष एवं अनुमान द्वारा प्रेत श्वान सुखर एवं स्थावर आदि कर्म फल प्राप्त होते हैं उनके कर्म फलों की कोई कल्पना ही कर लेता हो ऐसी बात नहीं है अतः जिस प्रकार विहित कर्मों के न करने और प्रतिषिधो के करने के ये प्रेत तिरक एवं स्थावर आदि कर्मफल है उसी प्रकार ब्रह्म पर्यत उत्कृष्ट पदों को भी कर्मफल ही समझना चाहिए अतः स आत्मनो सो रोदित इत्यादि प्रकरणों के समान इस अध्याय की अभूतार्थवादता नहीं है यदि कहो कि इन प्रकरण में भी अभूतार्थवादता नहीं माननी चाहिए तो ऐसा ही सही किंतु इतने से ही इस न्याय का बाध्य नहीं होता और न हमारा पक्ष ही दूषित होता है ब्रह्मा विश्व सृज इत्यादि को काम्य कर्मों का फल भी नहीं बतलाया जा सकता क्योंकि उन काम्य कर्मों का फल तो देवता साष्टिता बतलाया गया है अतः ये ब्रह्मत्वादि फलाकांक्षा सहित नित्य कर्मों के और सर्वमेध अश्वेधादि यज्ञों के फल है किंतु जिनके फलाशा शून्य नित्यकर्म चित्त शुद्धि के लिए होते हैं उनके वे ज्ञानोत्पत्ति के कारण होते हैं जैसा कि यह शरीर ब्रह्म भाव की प्राप्ति के योग्य प्रमाणित होता है इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है यह किस प्रकार मोक्ष का साधन है यह बात हम छठे अर्थात इस उपनिषद के चौथे अध्याय में जनक आख्यायिका की समाप्ति में कहेंगे विष विष और और और दधि दधि आदि आदि के के ऐसा कहा है, तो वे मंत्र एवं युक्त और तो प्रत्यक्ष और अनुमान विषय विषय इसलिए उनके से वैसा कहने में कोई विरोध नहीं है परंतु जो विषय सर्वदा सर्वथा शब्द से ही जाना जा सकता है उसके विषय में उस अर्थ का प्रतिपादन करने वाला कोई वाक्य न होने के कारण उनका विष एवं दधि आदि से साधर्म्य नहीं कल्पना किया जा सकता और जो विषय प्रमाणांतर से विरुद्ध है उसमें श्रुति की कल्पना भी नहीं की जा सकती जैसे कोई कहे कि अग्नि शीतल होता है और भिगो देता है वाक्य का वैसा अर्थ यदि श्रुति सम्मत हो तो अन्य प्रमाण प्रमाणाभास हो जाते हैं जैसे मूर्खों को यह प्रत्यक्ष होता है कि हद्योत तो अग्नि है अंतरिक्ष अंतरिक्ष का तल मलिन होता है भी उनके विषय में यथार्थता का प्रमाण अंतर से निश्चय हो हो जाने पर वह द्वारा प्रत्यक्ष किया हुआ निश्चित अर्थ भी मिथ्या हो जाता है। अतः वेद के प्रमाण्य का सर्वथा सर्वदा अव्यभिचार होने के कारण उसका वैसा तात्पर्य होने पर ही वाक्य की यथार्थता होती है केवल मनुष्य की बुद्धि का कौशल ही वाक्यर्थ का निर्णय नहीं कर सकता पुरुष की बुद्धि के कौशल से ही यह सिद्ध नहीं हो सकता कि सूर्य प्रकाश नहीं करता इसी प्रकार वेद वाक्यों का भी विभिन्न बुद्धियों के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ नहीं किया जा सकता अतः यह सिद्ध हुआ कि कर्मों का नहीं है अतः कर्म फूलों का संसारत्व प्रदर्शित करने के लिए ही यह ब्राह्मण आरंभ किया जाता है परीक्षित कहाँ रहते हैं श्लोक पहला तीसरे का श्लोक पहला। फिर इस ने ने पूछा। फिर इस इस ने ने यानी पूछा। पहलाज्ञवल से यानी लाइया ने पूछा वह बोला हे याज्ञवल्क्य हम व्रताचरण करते हुए मद्रदेश में विचर रहे थे कि कभी को त्रोत्पन्न पतंजल के घर पहुंचे उसकी पुत्री गंधर्व से गृहित थी अर्थात उस पर गंधर्व का आवेश था हमने उससे पूछा तू कौन है वह बोला आंगे हूं जब उससे लोकों के अंत के विषय में पूछा तो हमने उससे यो कहाित कहाँ रहे परीक्षित कहाँ रहे सो हम तुमसे पूछते हैं कि परीक्षित कहाँ रहे थे फिर इसके पश्चात जरदकारु पुत्र के चुप हो जाने पर भुज नाम वाले लाया के पुत्र को कहते हैं उसके पुत्र यानी ने पूछा, उसने कहा हे इस उपनिषद के आरंभ में अश्वमेध दर्शन कहा गया है अश्वमेध यज्ञ समष्टि और व्यष्टि फल देने वाला है वह ज्ञान समुचित हो अथवा केवल ज्ञान संपादित हो समस्त कर्मो की पराकष्ठा है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 वह मृत्यु शुदारूप बुद्ध्यात्मा और समष्टि है वह प्रथम वायु सूत्रात्मा सत्य और हिरण्यगर्भ है जितना भी संपूर्ण द्वैत और व्यवस्था समष्टि है उसका जो स्वरूप भूत है वह व्याकृत उसका विषय है जो समस्त भूतों का अंतरात्मा लिंग और अमूर्त रस है संपूर्ण भूत जिसके आश्रित है जो कर्मों और कर्मों से संबद्ध विज्ञानों की परागति और परमफल है उसका कितना विषय है सब ओर से आकार फैली हुई कितनी व्यक्ति है यह बतलानी चाहिए उसे बतला दिए जाने पर बंधकाय विषय बहुत सारा संसार बता दिया जाएगा उसे समि वृष्टि रूप दर्शन का अलौकिकत्व प्रदर्शित करने के लिए भुज्यु अपने साथ बीती हुई आख्यायी कहता है और समझता है कि इससे मैं अपने प्रतिवादी की बुद्धि में व्यामोह पैदा कर दूंगा हम मदरों में होकर विचर रहे थे वे हम विचरते विचरते काव्य कपिगोत्रोत्पन्न पतंजलि नाम वाले पुरुष के यहाँ पहुंचे उसकी पुत्री गंधर्व ग्रोहिता थी गंधर्व अर्थात किसी अमानव जीव से अथवा विशिष्ट ज्ञानवान होने से गंधर्व शब्द से यानी अग्नि रत्विक देवता किया जाता है है क्योंकि केवल किसी जीव का ऐसा ज्ञान होना संभव नहीं है। हम सब ने उस उसे चारों ओर से घेर कर पूछा तुम कौन हो तुम्हारा नाम क्या है और क्या स्वरूप है उस गंधर्व ने कहा नाम से मैं सुधनवा हूँ और गोत्र से आंगे रस हूं। फिर जब उससे लोगों के अंत यानी पर्यवसान के विषय में पूछा तो हमने उस गंधर्व से कहा अर्थात भुवन का परिमाण जानने के लिए प्रवृत्त होने पर हम सबने अपनी प्रशंसा करते हुए पूछा किस प्रकार पूछा परीक्षित कहाँ रहे और उस गंधर्व ने हमें सब बातें बता दी अतः मैंने दिव्य जीवों से ज्ञान प्राप्त किया है वह तुमको प्राप्त नहीं है इसलिए अब तुम हरा दिए ऐसा इसका अभिप्राय है मैं विद्या संपन्न हूँ और मुझे गंधर्व से शास्त्र ज्ञान प्राप्त हुआ है वही मैं तुमसे पूछता हूँ कि, कि परीक्षित कहा रहे परीक्षितो की गति वर्णन श्लोक दूसरा उस यज्ञवल्क ने कहा उस गंधर्व ने निश्चय यह कहा था कि वे वहां चले गए वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले जाते हैं अच्छा तो जाते हैं? यह लोक देव है। उसे चारों ओर से पृथ्वी घेरे हुए है उस पृथ्वी को सब ओर से दूना समुद्र घेरे हुए है सो जितनी पतली छुरे की धार होता है अथवा जितना सूक्ष्म मक्खी का पंख होता है उतना उन पंडकपालों के मध्य में आकाश है इंद्र चित्त अग्नि ने पक्षी होकर उन परीक्षितों को वायु को दिया उन्हें वायु अपने स्वरूप में स्थापित कर वहां ले गया जहां अश्वमेधया जी रहते हैं इस प्रकार उस गंधर्व ने वायु की प्रशंसा की थी अतः वायु ही वेष्टि और वायु ही समष्टि है ऐसा जो जानता है वह पुनर्मृत्यु को जीत लेता है तब लायानी लाया भुजु चुप हो गया उस याज्ञवल्क्य ने कहा उसने निश्चय यही कहा था कि वही शब्द स्मरण के लिए है उस गंधर्व ने कहा जाते हैं इस प्रकार प्रश्न का निर्णय हो जाने पर भुज्य बोला कहा अर्थात किस लोक में अश्व अश्व मेधयादी जाते हैं तब याज्ञवल्क उनकी गति बतलाने की इच्छा से भुवन कोश परिमाण बताते हैं यह लोग द्वांश तो अधिकतिस तीस अर्थात बत्तीस देवरथान है देव है आदित्य सूर्य उसका रथ ही देवरथ है उस रथ की गति से एक दिन में संसार का जितना भाग मापा जाता है उतना देव रथान्य कहलाता है उसको बत्तीस गुना करने पर बत्तीस देव रथान्य होते हैं लोकालोक पर्वत से घिरा हुआ यह लोक इतने परिमाण वाला है जहाँ वैराज शरीर है और जिसमें प्राणियों के कर्म फल का उपभोग होता है वह यही लोक है ना तो लोक है इसके आगे आलोक है उस, उस लोक को चारों ओर से लोक विस्तार की अपेक्षा दूने परिणाम के विस्तार वाले परिमाण से पृथ्वी घेरे हुए है इसी प्रकार उस पृथ्वी को उससे दूने परिमाण से सब ओर से समुद्र घेरे हुए है जिसे पौराणिक घनोद कहते हैं अब अंडकपालो के छिद्र का परिमाण बतलाया जाता है जिसे छिद्र रूप मार्ग से बाहर जाने वाले अश्वमेधिया जी व्याप्त होते हैं जितनी अर्थात जितने परिमाण वाली चूरे की धार होती है यानी जितना चूरे का अग्रभाग होता है अथवा जितनी सूक्ष्मता से युक्त मक्खी का पंख होता है उतने परिमाण वाला अंडकपालों के मध्य आकाश छिद्र होता है उस आकाश से वे जाते हैं ऐसा इसका तात्पर्य अश्वेधियों को ने जो में चयन किया हुआ अग्नि ही है सुपर्ण होकर जिसके विषय में कि उसका प्राची दिशा श्री है इत्यादि मंत्र से दृष्टि करना बताया गया है सुपर्ण होकर अर्थात पंख और पूछ वाला पक्षी होकर वायु को दे दिया क्योंकि मूर्त होने के कारण उसे वह अपनी गति दिखाई नहीं देती उन परीक्षितों को वायु ने अपने में स्थापित कर उन्हें अपने स्वरूप कर वहां पहुंचा दिया कहां जहां पुरोवर्ती अर्थात अतीत परीक्षित अश्वमेधयाजी रहे इस प्रकार उस गंधर्व ने परीक्षितों की गतिरूप वायु की ही प्रशंसा की थी आख्यायिका तो समाप्त हुई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 भाव से अपने स्वरूप वायु को ही प्राप्त होता है उसे क्या फल मिलता है तो हैं। वह अपमृत्यु पुनर्मृत्यु को जीत लेता है अर्थात एक बार मरकर फिर नहीं मरता तब अपने प्रश्न का निर्णय हो जाने से लाइय पुत्र भुज्जु चुप हो गया तृतीय भुज्जु ब्राह्मण समाप्त